आप सुन रहे हैं इन्ना मैक्स ऑडियो। सुबह के बजे हैं। गाड़ियों की हल्की आवाजें आ रही हैं। सोसाइटी का गेट खुलता है एक के बाद एक गाड़ियां अंदर जा रही हैं। सब कुछ इतना सामान्य है इतना सहज जैसे कोई अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ डांस हो हम सभी इसे रोज देखते हैं पर शायद ही कभी इसके पीछे के सिस्टम के बारे में सोचते हैं मतलब ये जो और आज हम इसी साले हैं हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प के कुछ हिस्से है, इसका है Presence Without Authority", मतलब अधिकार के बिना उपस्थिति ये स्क्रिप्ट एक आम सोसाइटी के गेट को एक, एक केस स्टडी की के तरह देखती है और उसके पीछे जो अनदेखा सिस्टम काम कर रहा है उसे परत दर परत खोलती है तो आज हमारा मकसद इसी रोजमर्रा के दृश्य के पीछे के इन परतों को खोलना है और यह समझना है कि जो हमें सामान्य सा दिखता है वो असल में कितना जटिल है ठीक है तो चलिए खोलते हैं शुरुआत वहीं से करते हैं जो हमें दिखाई देता है जब हम सुबह अपनी गाड़ी से गेट से गुजरते हैं तो हमारा अनुभव क्या होता है एक खुला हुआ गेट एक छोटा सा केबिन एक एंट्री रजिस्टर यूनिफॉर्म पहने एक व्यक्ति और शायद एक विनम्र गुड मॉर्निंग सर मुझे तो हमेशा एक तरह की व्यवस्था और सुरक्षा का एहसास होता है बिल्कुल और ये एहसास जानबूझकर बनाया गया है ये सुरक्षा एक एक बैकग्राउंड सेटिंग की तरह है ये हमारे जीवन का हिस्सा तो है पर हम इस पर ध्यान तभी देते हैं जब इसमें कोई गड़बड़ी होती है जैसे घर का वाईफाई? हाँ बिल्कुल जब तक चल रहा है कोई नहीं सोचता जिस पल बंद होता है घर में हंगामा हो जाता है सही बात है तो जब तक गेट आसानी से खुल रहा है तब तक ये पूरा सिस्टम हमारे लिए लगभग अदृश्य है अच्छा तो ये तो ही वो बात जो हमें दिखती है पर इस सहिष्ठता के पीछे क्या चल रहा है मुझे लगता है की इस यूनिफॉर्म के पीछे बहुत कुछ छिपा है जो हमें नजर नहीं आता आपने बिल्कुल ऐसी पकड़ा जो नहीं दिखता वो है एक तय रूटीन यहां कोई ड्रामा या जो निर्देश दिए जाते हैं वो बहुत बहुत स्पष्ट और सीधे होते हैं एक मिनट सीधे मतलब जैसे की क्या निर्देश होते हैं क्या उन्हें ये सिखाया जाता है की कि, किसी संदिग्ध व्यक्ति को कैसे पहचाने या किसी झगड़े को रोके नहीं नहीं दिलचस्प बात यही है कि निर्देश इससे कहीं ज्यादा सामान्य होते हैं जैसे विजिटर्स को नोट करना है या डिलीवरी का समय जांचना है और सबसे जरूरी कोई समस्या हो तो सुपरवाइजर या पुलिस को कॉल करना है अच्छा इन निर्देशों में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि आपको खुद हीरो बनकर सिचुएशन को संभालना है ये काम रोमांच के लिए है ही नहीं ये तो बस निरंतरता बनाए रखने के लिए है हर दिन हर घंटे वही प्रक्रिया दोहराई जाती है और यही इस सिस्टम की नींव है अच्छा तो जो हमें सहजता दिख पी है वो असल में एक बहुत ही अनुशासित और दोहराव वाले काम का नतीजा है ये तो समझ आया तर इन रूटीन्स को लागू कौन करवा रहा है मतलब गार्ड का असली बॉस कौन है वो सोसाइटी जिसके गेट पर वो खड़ा है या कोई और ये एक बहुत जरूरी सवाल है क्यूँकी इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है ज्यादातर मामलों में सोसाइटी या बिल्डिंग मैनेजमेंट सीधे गार्ड को नौकरी पर नहीं रखती अच्छा हाँ ये काम एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के जरिए होता है सोसाइटी और एजेंसी के बीच एक सर्विस लेवल अग्रीमेंट मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है लेकिन क्या ये मॉडल असल में काम करता है मेरा मतलब है अगर गार्ड सोसाइटी का कर्मचारी नहीं है तो क्या वो यहाँ के लोगों के प्रति उतनी ही जिम्मेदारी महसूस करेगा उसकी वफादारी अपनी एजेंसी के प्रति होगी या उस जगह के प्रति जहाँ वो काम कर रहा है यही इस मॉडल की सबसे जटिल बात है उस कॉन्ट्रैक्ट में सर्विस के टारगेट तय होते हैं जैसे हमें 2400 घंटे सुरक्षा के लिए तीन गार्ड चाहिए हर गार्ड की 12 घंटे की ड्यूटी होगी और इसकी महीने की लागत इतनी होगी। बिल्कुल एजेंसी का काम होता है इन टारगेट्स को पूरा करना सही संख्या में गार्ड देना उनकी यूनिफॉर्म उनकी बेसिक ट्रेनिंग का ध्यान रखना तो तकनीकी रूप से गार्ड एजेंसी का कर्मचारी होता है सोसाइटी का नहीं उसकी अपने एजेंसी सुपरवाइजर के, के कर्मचारी है वो जिस जगह पर काम कर रहा है यानी गेट वो जगह सोसाइटी की है लेकिन उस जगह पर कानून लागू करने का असली कानूनी अधिकार सिर्फ और सिर्फ पुलिस का होता है गार्ड के पास किसी को हिरासत में लेने या बल प्रयोग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता स्क्रिप्ट में इसके लिए एक कॉर्पोरेट ऑफिस का उदाहरण दिया है जो इस बात को बहुत साफ कर देता है हाँ बिल्कुल सोचिए कि एक बड़ी कंपनी का फ्रंट डेस्क या रिसेप्शन कैसा होता है रिसेप्शनिस्ट का, का काम क्या है फोन कॉल अटेंड करना कौन आया कौन गया उसका लॉग मेंटेन करना जानकारी को सही व्यक्ति तक पहुँचाना बिल्कुल लेकिन अगर कोई बड़ी समस्या हो जाए मान लीजिए कोई जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करे तो रिसेप्शनिस्ट खुद कोई फैसला नहीं लेता वो तुरंत मैनेजर को या सिक्योरिटी हेड को बुलाता है अच्छा तो मतलब गार्ड एक तरह से सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने वाला एक एक सेंसर है एक्शन लेने वाला हाथ नहीं वो जोखिम और सुरक्षा का फ्रंट डेस्क है एकदम सही उसका काम जानकारी इकट्ठा करना है लेकिन अगर कोई वास्तविक खतरा या विवाद होता है तो कार्रवाई करने का अधिकार किसी और के पास है बिल्कुल सही कहा वो जानकारी इकट्ठा करके उसे सही चैनल तक पहुंचाता है सोसाइटी मैनेजमेंट एजेंसी सुपरवाइजर या फिर पुलिस ये ये जो संरचना है ये इस सिस्टम की केंद्र में है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी ठीक है तो पूरा सिस्टम जिम्मेदारी को बांटने आरोप बना है एजेंसी सोसाइटी पुलिस लेकिन इस पूरी चेन के बीच में वो एक अकेला इंसान खड़ा है वो गार्ड हम सिस्टम की तो बात कर रहे हैं पर उसकी अपनी दुनिया कैसी होती होगी 12 घंटे एक ही जगह पर यह आसान नहीं होगा बिल्कुल नहीं और स्क्रिप्ट हमें यही याद दिलाती है कि उस यूनिफॉर्म के पीछे एक व्यक्ति है जो लंबी शिफ्ट कर रहा है रोज एक ही गेट एक जैसे चेहरे एक जैसे निर्देश और मौसम चाहे कैसा भी हो गर्मी हो या या तेज बारिश या कड़ाके की ठंड, उसकी उसकी मौजूदगी जरूरी है। हाँ। उपस्थिति ही उस कॉन्ट्रैक्ट का सबसे अहम हिस्सा है जिसके लिए सोसाइटी पैसे दे रही है और इसी मौजूदगी के दौरान उसे कई तरह की मानवीय स्थितियों का सामना भी करना पड़ता होगा मैं सोच रहा था जब गेट पर कोई विवाद होता है तब क्या होता है स्क्रिप्ट में इसका जिक्र है न और वो उदाहरण इस सिस्टम की सीमाओं को बहुत साफ साफ दिखाता है कल्पना कीजिए रात के दस बजे हैं एक कार गेट पर रुकती है और ड्राइवर किसी बात पर बाहर खड़े दूसरे व्यक्ति से बहस करने लगता है आवाजें ऊंची हो जाती हैं, माहौल तनावपूर्ण हो जाता है ऐसी स्थिति में गार्ड क्या करता है हम शायद उम्मीद करेंगे कि वो बीच बचाव करेगा कहेगा सर शांत हो जाइए यहाँ झगड़ा मत कीजिए कम से कम मामले को शांत करने की कोशिश तो करेगा ही लेकिन स्क्रिप्ट के अनुसार वो ऐसा कुछ नहीं करता वो बीच में दखल नहीं देता वो बस अपना फोन निकालता है और या लापरवाही लेकिन असल में यह न तो डर है और न ही लापरवाही है ये उसके अधिकार की सीमा है उसे पता है कि उसका काम हस्तक्षेप करना नहीं है बल्कि सूचित करना है क्यों सोचिए अगर वो बीच में पड़ता है और उसे चोट लग जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा एजेंसी सोसाइटी, कोई नहीं ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास है मतलब वो वहां है, पर वो कुछ कर नहीं सकता उसकी मौजूदगी तो है पर उसके पास कोई असली शक्ति नहीं है आपने बिल्कुल सही पकड़ा यही इस पूरी चर्चा का सार है उसका शरीर वहां मौजूद है एक एक विजिबल डेटरेंट बाधा के तौर पर उसका दिमाग सतर्क है वो स्थिति को देख समझ रहा है लेकिन कार्रवाई करने का अधिकार अथॉरिटी कहीं और है और इसी अवधारणा को स्क्रिप्ट में एक बहुत सटीक नाम दिया गया है प्रेजेंस विदाउट अथॉरिटी अधिकार के बिना उपस्थिति बिल्कुल प्रेजेंस विदाउट अथॉरिटी ये वाक्यांश तो इस पूरी स्थिति को एकदम साफ कर देता है जो व्यक्ति सुरक्षा के पहली पंक्ति में खड़ा है उसके पास असल में कार्रवाई करने का अधिकार ही नहीं है तो इससे एक स्वाभाविक सवाल उठता है अगर ये सिस्टम इतना त्रुटिपूर्ण है अगर इसमें इतनी सीमाएं हैं, तो जवाब है। है मतलब निन्यानवे प्रतिशत समय काम करता है अच्छा ज्यादातर दिनों में कोई बड़ी घटना नहीं होती रोजमर्रा के काम गाड़ियों का आना जाना डिलीवरी वालों को एंट्री देना इनमें न्यूनतम बाधा आती है ये एक स्मूथ बिना रुकावट वाला अनुभव देता है और बिजनेस की नजरिए से देखें तो ये बहुत सीधा और अनुमानित मॉडल है निश्चित रूप से सोसाइटी या कंपनी के लिए इसकी लागत का अनुमान लगाना बहुत आसान होता है एजेंसी के साथ एक फिक्स्ड मंथली कॉन्ट्रैक्ट है आपको पता है कि सुरक्षा पर आपका कितना खर्च हो रहा है गार्ड की सैलरी उसकी यूनिफॉर्म उसकी छुट्टियों का सिरदर्द सब एजेंसी का है आपका नहीं बिल्कुल इसमें कोई अप्रत्याशित लागत नहीं है स्क्रिप्ट में एक और बहुत या नौकरी छोड़ देता है तो सिस्टम नहीं रुकता एजेंसी दूसरा भेज देगी हाँ एजेंसी तुरंत तो उसकी जगह दूसरा गार्ड भेज देती है एक गार्ड की शिफ्ट बदल जाती है नया गार्ड आ जाता है लेकिन गेट और सिस्टम वही रहता है व्यक्ति बदल जाते हैं पर संरचना बनी रहती है ये सिस्टम व्यक्तियों पर नहीं प्रक्रिया पर निर्भर करता है तो मतलब यह सिस्टम इतना सहज और बिना रुकावट के इसलिए चलता है क्योंकि इसके अंदर का जो घर्षण है जो फ्रिक्शन है यानी गार्ड की मानवीय चुनौतियां उसकी थकान उसके अधिकार की सीमाएं और उसका डर वो सब अदृश्य बना रहता है हमें बस एक शांत काम करता हुआ गेट दिखता है बिल्कुल जब तक कोई बड़ी घटना नहीं होती तब तक इस अदृश्य घर्षण पर किसी का ध्यान नहीं जाता सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो इन मानवीय तत्वों को सोख ले और बाहर से सब कुछ सामान्य दिखे इसीलिए ये बदलता नहीं क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिए ये काम कर रहा है चलिए अब श्रोताओं को वापस वही ले चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था सुबह का वही समय गेट खुलने की वही जानी पहचानी आवाज वही सामान्य हलचल लेकिन शायद अब जब उस गेट को खुलते हुए देखा जाएगा तो सिर्फ एक रास्ता या एक बूम बैरियर नहीं दिखेगा हाँ, अब शायद वो शांत वास्तुकला जो ये सामान्य सी लगने वाली प्रक्रिया को चुपचाप संभव बनाती है वो सिस्टम दिखेगा जो एजेंसी सोसायटी और पुलिस के बीच बटा हुआ है वो सुरक्षा दिखेगी जो मौजूद तो है लेकिन उसके साथ अधिकार नहीं है उस यूनिफॉर्म में वो व्यक्ति दिखेगा जिसकी मौजूदगी जरूरी है पर जिसके हाथ नियम और कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए हैं और हम अपने श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़कर जाना चाहेंगे अगली बार जब किसी गेट या किसी गार्ड को देखें तो ये सोचने की कोशिश करें कि क्या ये सिस्टम वास्तविक सुरक्षा के लिए बनाया गया है या फिर महज सुरक्षा के एहसास के लिए और इन दोनों के बीच का अंतर कितना महत्वपूर्ण है आप सुन रहे हैं इन्ना मैक्स ऑडियो